आशित्र यथा व्याघात होता आपने कहा ना असत्य और आशित दोनों सत्या प्रयोग हो नहीं सकता असत मैने असत हो गया और आशित का होता है सत्य असत्य और सत्य दोनों विरोधी है इसे असद आशीत ऐसे कैसे कह सकते हो असत था यही नहीं बोल सकता तो पूर्व जिस पर जिसमें असत आशित कहने पर असत्य और सत्य का विरोध व्याघात होता है उसे सदाशित कहना तो गलत है आशीत कार्य किया है ये आपने कहा ना असदीत में शब्द किया आपने सत और का सत्य विरोधा जो सदैव बोल रहे हो कार्य क्या होगा सत्य सत, सत ऐसे बोलेंगे आप सत सत सत्य दोष हो जाएगा ना सदाशित वाक्य पूरा करना भी गलत है पूर्व पक्ष कहता यदि आप कहते हो असदैवराशित वाक्य में यहां पर जिस प्रकार से असत का आशित का प्रयोग करके करने पर व्याघात दोष आपने कहा प्रकार दोष अस्थि वहां भी दोष है सत्य और आसित दोष प्रयोग करना करने में दोष है ऐसे कौन कह रहा है पूर्व पक्षी आशंका करता है सदाशित शब्दार्थ भेदे वैगुण्य मे अभेदे पुनरुक्ति क्षण तो में मैं पूछता हैं ये दो शब्दों में शब्द मात्र का भेद है अथवा अर्थ का विभेद मैंने अर्थ एक होता हो हम शब्दों प्रयोग कर रहे हैं दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं और अर्थ एक है कहना चाहते हो दो शब्द है और दोनों का तो अर्थ भी अलग अलग कहना चाहते हो ये पूछना है शब्द अर्थ भेद वैगुणी माफे उसके विगुणता में दोष जरूर आएगा क्या दोष आ रहा है अभेदे पुनरुक्ति से अभेद हो तो दोष प्रयोग किया आदि अर्थ एक है दोनों का फिर तो पुनरुक्ति दोष हो गया क्यों बोल रहे हैं किशन को दो बार जब अर्थ में कोई भेद नहीं है एक ही शब्द दूर रहने का मतलब क्या है पुनरुक्त दोष और ये कहोगे अर्थ का भेद है अर्थ का भेद मानना पड़ेगा फिर आपको अर्थ भेद है तो पुनरुक्त दोष तो नहीं होगा किंतु आपका अद्वैत वेदांत नष्ट हो जाएगा दो मानना पड़ेगा ना सत शब्द बोधित ब्रह्म हो गया और आशीष शब्द बोध सबको दूसरा है दो शत हो गए तो है। से दो शब्द है सत्य आशी दोनों का अलग अलग है पहला सत्यब्द ब्रह्म है आशीष अर्थ भी सत्य कोई वस्तु है तो दो वस्तु आपने मान लिया दो वस्तु मान लिया तो अद्वित हानि हो गई और तो बोलेगा आपको कहना पड़ेगा दोनों शब्द एक ही अर्थ है एक ही अर्थ है तो पुनरोक्त दोष आएगा वो भी इसका जुड़े अर्थ भेद मानोगे अद्वैत हानि अर्थ का भेद मानोगे हो तो सिद्धांत ऐसे आशे का मत करो लोके तो देख लोक में ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं कर्तव्य गुरु थे प्रयोग कर दिया कर्तव्य गुरु क्रीद अर्थ का भेद है कि भेद है अपना कर्तव्य कर रहा है करना ही कर्तव्य होता है कर्तव्य कर रहा है कहने का मतलब कर्तव्य करते मतलब क्या करना करने योग्य को करना ही कर्तव्य होता है फिर कुरुते क्यों कह रहे हो साथ में वाक्यम ब्रूते अरे बोलना है बोलना है तो, बोल रहा है, तो क्या बोलेगा वाक्य तो बोलेगा जब बोल रहा है तो कोई ना कोई वाक्य बोल रहा है फिर वाक्यम ब्रूते बोलने क्या जरूरत है पुरुते समझ में आएगा कोई ने कोई वाक्य बोला पुरुते मतलब तो कुछ कर रहा है फिर भी आप शब्द को स्पष्टार्थ बोध कराने के लिए प्रयोग करते हैं जैसे लोक में वैसे यहां पर तो भी सदाशीत तो में हमने प्रयोग किया तो रूप दोष नहीं है तथा सदाशीत शब्द भेद और अर्थवेदी नवा सत और दो शब्द इन दो शब्दों में भेद तो साफ साफ दिख रहा है इस साफ साफ दिखाई दे दिक तो दो शब्द का भेद के कारण से क्या तुम तो अर्थवी भेद मानोगे अथवा नहीं अर्थ भेद्यस्ति नस्त चेत अद्वैतानी यदि अर्थव भेद मान लिया तो दो भिन्न सद हो गया दो सद अपने मान लिया तो अद्वैत हानि हो ये कहोगे नहीं अर्थ भेद नहीं है अतः तो सदापन्न जैसा असदाशित अनुपन्न है सदाशित भी तुम्हारा अनुपन्न हो जाएगा द्वितीय पक्ष हम मैं नहीं हम दूसरे पक्ष को मान दूसरा पक्ष क्या पुनरुक्ति वाला पक्ष अर्थ का अभेद है अर्थ का अभेद है तो फिर अर्थ का दोष आएगा मैं कहा था पूर्व बोलेगा तक नहीं भले तुमकोक्ति दोष आएगा लोक में दिखाई दे रहा है ऐसे बहुत जगह है जहां प्रयोग करते हैं देखने में पुनरुक्ति दिख रहा है इन नहीं है दृष्टा क्या लोक में इस प्रकार का प्रयोग होता हो और पुनरुक्ति दही मानी गई हो ऐसे कहा देखा आपने तो इस दृष्टांत बताओ इत्या संज्ञा कर्तव्यं कर्तव्य वाक्यम भूते वाक्य को बोलता है अरे बोलने का मतलब ही होता है कोई ना कोई वाक्य बोल रहा है और क्या बोलेगा बोलने का मतलब है कुछ न कुछ वाक्य का प्रयोग इसे साथ में बोलने की जरूरत नहीं वाक्यूदे कहने की जरूरत नहीं है ये वाक्य क्या सामान्य बात है तो ना गाली दे रहा गाली तो, तो बात अलग है लेकिन वाक्यूते कहना भी अर्थ है वाक्य क्या है कुछ भी बोलने का नाम ही वाक्य चाहे वाक्य अर्थवान हो चाहे अन्यर्थवान लेन वाक्य तो है इसे ब्रूते कहने से ज्ञापन हो गया कुछ कुछ बोला तो वाक्य कर रहा है तो मतलब क्या कुछ ना कुछ तो कर ही है धारण धार्य धारण धारण कर रहा है धारण करे तो क्या धारण कर रहा है धारण करने योग्य कोई तो धारण करे कोई जैसे कुरते बोला क्या कर रहा है जो करने योग्य कर रहा है जिसके समझ में जो करने करोग्य समझ में आ रहा है तो वही करेगा अब मर्डर कर रहा है आपके कौन से आयोग आयोगी कर्म है जो मर्डर कर रहा है उसके कौन से पूजन पूछा होगा नहीं मेरे द्वारा ऐसे यही काम करने योग्य है ऐसे मर्डर मर्डरी काम क्या करूंगा कई लोग तो क्या है मर्डर करना उनका बिजनेस है मर्डर करना हमका बिजनेस ठेका लेते हैं वो ठेके पे काम करे सुपारी तो बोलते है आजकल तो भाषा सुपारी किया सुपारी बोलते उत्तर भारत लाखों करोड़ों की भी लगती है जितना बड़ा बदमाश होगा जितना बड़े आदमी को मरवाना चाहते हो उतना बड़ा पैसा मांगेगा मंत्रियों को बाढ़ होते हैं एमएलए को मारना होते हैं एमपी को मारना होते हैं पैसे कि उनके पास गार्ड तो गाड़बाड़ रहता है ना उसे मारना आसान है क्या वैसे वो ज्यादा मांगेगा और छोटे मोटे आदमी को मांग तो दस बीस हजार में ऐसे उनको तो कुछ नहीं हालत है लेकिन उनके हिसाब से क्या है उनका कर्तव्य है मैं का, यही काम करना मेरा है? आदमी वही वह कर रहा है अरे तो जो कर्तव्य कर जोड़ के बोलने की कोई जरूरत नहीं कुरुते कहने से समझ में आता है वह अपने को वो कर रहा है इत्यादि में क्या है देखने मिल रहा है इन माना गया, उसी से, से आविष्ट जो शिष्य है, उस शिष्य को कैसे दे? सदा बोलना भोजन भुनती भूल ज्ञात हो गया भोजन भून जाते भोजन खाता है खाता है तो मतलब भोजन खाता है। और क्या भोजन बोलने की जरूरत है खा रहा है जो भोजन भोजन तो भोजन खाने, तो खा खाने, खाने यहाँ पर बोलने की जरूरत है ऐसे आदत हम लोग पड़ चुकी है जानकर के श्रुति क्या उपदेश कर रहे है हमें सद रहे है। वासना आविष्टम प्रति एक ही अर्थ वाले दो शब्दों को प्रयोग करके समझने क्या वासना बना हुआ है लोगों के अंदर उस वासना से आविष्ट पुरुष के प्रति है ना श्रुति बोल रही है आशीत सद आशीद, ऐसे श्रुति उपदेश कर रही है एवं लोग श्रुत की मायातम इत्यता भले लोक में अज्ञानवे लोग ऐसे बोलते हो श्रुति को तो ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए ना कहते बात तो सही है श्रुति को ऐसा उपदेश करना चाहिए लेकिन क्या करें ये जो दुनिया है वो जिस प्रकार के वासना वाले हैं उनको उसी प्रकार से उपदेश देना पड़ता जैसा देवता वैसी पूजा जैसी जैसी देवता है वैसे वैसे उनकी पूजा भी होती सभी छप्पन जगह छप्पन भोग लगते हैं क्या जैसा देवता वैसा भोग लगता है कहीं सूखी चीजें भोग लग रहे हैं कहीं तो बड़े हलवा माल पूरा भोग लग रहा है और क्या बजरात वगैरह में ड्राई फ्रूट होते हैं प्रसाद और ज्यादा चीनी वाला बनता है अच्छा अच्छा कच्चा चना दाल प्रथा है जैसा देवता वैसा भोग है सबसे बड़ा देवता है छोटा है जैसा चीज मिलता होगा वो लोग वैसे भोग लगा सकते हैं ये प्रथा चल पड़ी है चल पड़ी अब इसमें कोई शास्त्र तो लिखा नहीं बद्रनाथ भगवान को कचा खाना चलाना चाहिए कहा <laughs> लिखा <नहीं। laughs> देवता है देवता देवताओं को अमुक चढ़ाव लिखा नहीं क्या भोजन का भोग लगाना है अब कई कैसे होता है देवता है हैग्री भगवान है उसमें क्या करते हैं चने को गुड़ में पका करके उसका भोग लगा गुड़ पकाने में बहुत टाइम लगता है हाँ अच्छा चने को अलग पका लो बाद पागल पर से गुड़ डाल दो ऐसे नहीं ऐसे उसका नियम यह होता है गुड़ की चाशनी बनाना पड़ता है उसमें चना डालना पड़ेगा और मीठाई में कोई चीज आसानी से पकता नहीं चार चार घंटे लगते हैं पख नहीं वैसे बना कर के एक वरदराज आचार्य हुए थे दक्षिण में वदराज वाज वाद्राज तीर्थ महाराज हुए थे उन्होंने भोग लगाया था भगवान हेग्री सर्प रख लिया वेदों को धारण किया था ना हेग्री अवतार भगवान का हेग्री अवतार में वेदों को धारण किए थे इसीलिए उन्होंने कहा हमको उन्हों वेद का ज्ञान समझ नहीं हो रहा है बड़ा विद्वान नहीं बन पा रहा हूं घोड़े तो का चना प्रिय होता है देखा घोड़े का सर्प वाला भगवान है घोड़े चना प्रिय होता है घोड़े चना चला दिया लेकिन भगवान घोड़ा थोड़ा है लेकिन उसने ये सोचा भगवान जब घोड़े का अवतार धारण किए थे तब घोड़े का चेहरा था तो घोड़े के चेहरे में चना जरूर खाए होंगे मछली का अवतार हुआ था कछुए के अवतार हुए थे तो वो न अवतार हुए तो उसके अनुरूप भोजन खाया होगा ना शरीर के अनुरूप भोजन इसे कल्पना से किया और अब सोचा भी चना हो मीठा न हो तो ठीक नहीं है केवल चना क्या अच्छा आएगा भगवान इसे उसने में पका करके उसको भोग भगवान भी आए घोड़े के रूप में आए बड़े दोनों पैर पैरेंगे कंधों पे रखा और ऊपर से जो तरह थाली से खा गए प्रसाद और थोड़ा छोड़ गए और जब उनको होश में आए तब देखते कहा गया सारा कोई खा गया कौन है तो बंद कमरे में भगवान का स्मरण करते ध्यान में समाजिस्त हो गए भगवान आकर के खा के चले गए उन्हें समझ में यहाँ तो अंदर आए नहीं सकते तो भगवान ही आए होगा कोई प्रसाद खाए तो महान ज्ञान हो गए अब जैसा देते वैसा ऐसे भी देवता है वह हिडम्बा तो है, और जाओ के मनाली, के मनाली है जो भीम का पत्नी हुई थी हिडम्बा वो भी एक देवता मानते हैं वो लोग हिडम्बा का मंदिर है वो तो वह खून देते बकरी वो दिया जाता है बकरी का खून है पीती है दूसरी चीज कैसी देवता बकरी का ही खून पीने वाली देवता है राक्षसी थी उसको लोग देवता मानते और पूजा करते और खून भी उसको भोग लगता है खून बकरी का खून जैसा देवता वैसा भोगी और शुद्धि भी देख रही है जैसा शिष्य है जो सुनने आया है वेद ज्ञान जब सुनने आ रहा है उसके अंदर एक वासना भरी हुई है क्या आवृत्ति करके बोलना कर्तव्य में गुरुदे वाक्य ऐसे बोले कि वासना से आविष्ट उसके प्रति श्रुति क्या कर रही है सद आशी आवृत्ति पूर्वक अद्वितीय भूत काल अभाव अग्रासित अनुबंधा अब अगली शंका होती है सदाशित हो गया सदैव एकदम अग्रासित क्यों बोला जब काल सत्य कालभेद क्या जब काल वेद नहीं है तो पहले था ऐसी कैसे बोलते पहले नहीं था सदैव सदैव अग्र से यह पहले सत ही था और इधम नहीं था पहले नहीं था और सत ही पहले था एक क्या जरूरत काल वेद हो पहले था अब ना हो और बाद फिर आने वाला हो कभी, न कभी ना कभी न रहने वाला हो तब तो कहना चाहिए ना पहले था जो सदा रहने वाला है जिस पर काल का कोई असर नहीं प्रयोग कैसे कर दिया अग्रे इस अग्डिये कर दिया आपने। ये पूछ रहा है अद्वितीय अद्वितीय ब्रह्म में भूत काल वर्तमान काल कुछ भी नहीं है वैशिष्ट्य में जो वाक्य प्रयोग कर रहे हो यह बिल्कुल उचित नहीं है संज्ञा काला कालवासन याष्यं प्रत्येवते नहीं काला भावे। जब संख्य कालाम में काल नहीं आकाश नहीं कुछ भी नहीं है काल ही नहीं है फिर पूरा ऐसे कैसे प्रयोग कर दिया तब कहते क्या करूं ये जो शिष्य है काल की वासना से उठ है उसको हर बात काल की भी बोलना पड़ता है काला भावे जब काल ही नहीं है तो पुराया कैसे कथन कर दिया तब कहते हैं कालवासन याद काल की वासना शिष्य के प्रति ये कहा जा रहा है तेन तेनाली नहीं इसी वजह से यहाँ कोई काल दूसरा था ब्रह्म था और ब्रह्म के अलावा दूसरा काल नामक था ऐसी आशंका न करें नहीं संक्यू जगद उत्पत्ति पुरा जगद जगत उत्पत्ति से पहले जगती नहीं था सदम ब्रह्म इतिहास तो लेकिन वहां पर काल है पहले पहले जो सदप्र रहे हो तो वो काल है वहां और ब्रम भी है दो हो गया फिर सद्वितीय हो जाएगा अद्वितीय कहा रह गया कम में वो अद्वितीय भी बोल रहे हो विरोध हो जाएगा ना फिर पूरा आशीत बोलना और अद्वितीयम कहना विरुद्ध हो गया पूरा से काल था माननी पड़ेगी काल है और उस भूत काल में ब्रह्म है काल है और भूत काल में ब्रह्म था ये कह रहे हो ना आप तो काल और ब्रह्म दो हो गए हो गया, तो गया। अद्वितीय है क्या संज्ञा श्रुति प्रवृत्त है प्रतिबोधना अरे श्रुति क्यों प्रवृत्ति हुई है किसलिए प्रवृत्ति ज्ञानी के लिए किंतु तो जो द्वैती वासना से आविष्ट ये श्रोता है उसको बोल कराने के लिए प्रवृत्ति श्रुति है इसे मजबूरी में क्या करना पड़ता है प्राय शुरू शुरू में जैसी तुम्हारे अंदर वासना है जिस प्रकार तुम शब्दों को समझते हो वैसे ही शब्दों के अंदर तुम्हें समझाना पड़ेगा इसलिए श्रुति इस से प्रयोग कर देती है शब्दों सना आविष्क श्रोत प्रतिबोधना इसलिए ऐसा अतिशंकाएं इस नहीं करनी चाहिए सूर्य के मामले में इधर सिद्धांत रहस्य महा वास्तव में शंका समाधान ये भी सबका है द्वैत में क्या द्वेत में ये सब अज्ञान काल में तुम पूछोगे हम जवाब देंगे ज्ञान न पूछना है ना जवाब दानी सिद्धांत रहस्य असली सिद्धांत जो है वेदांत को बता रहे चौद्यम व परिहारो व प्रियताम द्वैत भाषिया अद्वैत भाषिया चौद्यम नास्ती नापि वास्तव में द्वैत की भाषा से द्वैत के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं शंका कर सकते हैं और उसका परिहार भी कर सकते हैं न अद्वित दृष्टिया वास्तव में न शंका है न समाधान जो कौन किसे शंका करेगा ये जित्र दूसरा मापे बोध तो बोला है न जब सब कुछ एक में पद्वितीय हो गया दो रहा नहीं कौन किस शंका पूछेगा कौन किसको समाधान बताएगा इसे वास्तविक वेदांश में पहुंचाएंगे हम अद्विक हो जाएंगे शंका समाधान पूछेगा तीसरे कहा वहां पर दसाम गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम श्यास्तु छिन्न संशया गुरु क्या किया मौन पर बैठ गया जो पूछा लोगों ने महाराज कुछ ब्रह्म के बारे में बताइए ब्रह्म भला क्या है अद्वैत वेदांत समझाओ तो मौन क्या बोल उन्होंने सोचा गुरु ने चलो भाई तुम जिस चीज को पूछ रहे हो मैं उसका अनुभव करके तुम्हें बताऊंगा जब अनुभव करने गए वो क्या हो गए वो ब्रह्म हो गए ब्रह्म का अनुभव तो नहीं कर सकते ना ये ब्रह्म करना पड़ा सुर में गए सुर में करने गए तो गए खत्म अब तो ब्रह्म हो गए ब्रह्म, हो गए। ब्रह्म, हो गए। ब्रह्म हो गए। अब किससे बोलेगा कौन बोलेगा मौनम व्याख्यानम हो गए गुरु उस व्याख्यानम शिष्या संशया आप लेकिन ऐसे गुरु के सामने बैठे हुए शिष्यों का हृदय से सारा संशय भी खत्म है इसे कहते वास्तव में अद्वित भाषया चौद्यम ना तो चौद्यम नहीं शंका शुद्ध तैरने का चौद्यम अर्थ रूढ़ है शंका न शंका ही रह जाता है न उस जवाब भी अपेक्षित रह गया व्यवहार दशा चौद्यात में व्यवहार दशा में ही शंका समाधान सब कुछ होता है परमार्थ दत्म तो पर द्वैतापाव स्मृति में प्रमाण तो है परमार्थता तो परमार्थ द्वैत नाम की चीज ही नहीं है इस बात तो के लिए स्मृति प्रमाण दे रहे हैं तदास्तिमित न तेजो न अनाथ्यम अनाव्यक्तम सत्शिष्य गंभीर कैसा होता है स्तिमित कोई हिल्ला पिल्ला कुछ जैसे हवा ना हो कुछ न जल क्या होता है अप्रवाह उल तालाब में जल जाए जल जल। प्रभावित जलाशय गए जल प्रवाह नहीं हवा भी नहीं जेट जेठमान भयंकर आप उसमें क्या होता है जल कैसे होता है नहीं। और कितना क्या उसी प्रकार गंभीर न तेजो न तमस्तम न तो प्रकाश व्यापक हो रहा होगा न तो अंधकार ही व्यापक होगा वहां देखोगे प्रकाश न तेजो नाक में क्या है वहां कैसे रहता है क्या होता है अनाथ हम कुछ बोल नहीं सकते है ना आना भी उसका अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से बस इतना ही कह सकते हो कुछ सत्य था आनंद रूप से था इधर वस... छोड़ भी दो कुछ कि मैंने निश्चल गंभीर मैंने दुर्वगाह मनसा ऋषिक तुम असत्य मित्र सिमित मैंने निश्चल का तात्पर्य मन के द्वारा उस भ्रम को आप पकड़ नहीं सकते मन के अंदर घड़े को देख रहे हो घट को समझते हो अंकों के माध्यम से ऐसे मन के अंदर किसी भी चीज को विषय कर लेते हैं लेकिन मन के अंदर भ्रम को कोई तो विषय नहीं बना सकता न तेज तेजस्विकरण और तेज का अधिकरण भी नहीं न तमाह तमसो विलक्षणम और तम अनावरण स्वभाव आवरण स्वभाव वाला बनी क्या है वो? सर्वत्र व्यातम प्रथम बने व्याख्यम व्याख्या तुम असत्यम उसके द्वारा कुछ भी व्याख्यान करना संभव नहीं है अनिव्यक्तम चक्षुरादिषयी कृतम उसका अभिव्यक्त नहीं कर सकते चक्षरादि के द्वारा सत् अगर शून्य से विचन भी है नहीं ऐसा समझना अतचि निर्देश इदंतया निर्देश करने आयोग चीज कुछ इदंतया निर्देश नहीं कर सकते अहम तया भी निर्देश नहीं कर सकते किसी भी शब्द के द्वारा निर्देश योग्य नहीं है ऐसा चीज वहां रह जाता है द्वैत निषेध अवधि का निषेध अवधि रूपया जाता है जो है, है। ये सब भी जिस किस भी चीज को आप इंद्रियों से मन से बुद्धि से ग्रहण कर रहे हो इन सब का ना होना ही आपका तो अपना आपका स्वरूप है द्वैत का निषेध की का नाम अद्वैते ब्रह्म अद्वैत ब्रम अतव्यावृत्त्यर्थम अतलव्यावृत्या चकित श्रुतिर्वी श्रुति भी जो है चकित हो गई उस ब्रम को देख लेकिन देखिए उसकी व्याख्यान नहीं कर सकी तो क्या करे वो अतल व्यावृत्तिया व्याख्यान करे अत क्या है जगत तत्को है ब्रह्म अत बने कौन सा है वो जगत इसका तत्कार जगत उस जगत के व्यावृत्तिया जगत को व्यावर्तन करके घट आत्मा ने पट आत्मा ने मट आत्मा ने शरीर आत्मा ने मन आत्मा ने इंद्रिया आत्मा ने वो आत्मा नहीं जो कुछ भी इदमतया वो सब आत्मा नहीं ऐसे ईदमतया विषयीभूत चित्री सकल इंद्रियों के द्वारा सकल परमाणों के द्वारा उन निषेध के अवधि ही ब्रह्म है यही योग वासी ने समझाया है भगवान राम की शंकाओं के समाधान में वाक्य के आधार पर लिखा हुआ श्लोक है एक नंबर टिप्पणीमेद अमित भूमि आदर सत्तम वस्तु नित्य कथम अंगी कृत हम नया एक आता है अरे आप सारा जगत को आकाश को नित्य कह दिया काल को नित्य मानता हूँ पृथ्वी आयु भले अनित्य पृथ्वी जल तेजवायु चानक को Alors, भाई। वो भी अनित्य मानते कहता है पृथ्वी जल तेजवायु का चार भूत भले अनित्य आप कह रहे हो वो भी हम मान लेते हैं किन्तु आकाश को भी आप नित्य माँ कहा हम नहीं मान सकते कि हमारे मत में मैंने न्यायिकों के मत में आकाश क्या है? है ना शब्द का आकाशम नित्यम तमें पूर्वश कहता है जनिमत्व जन्म लेने वाले हैं और नष्ट होने के स्वभाव वाला होने से अनित्य कौन भूम्यारे पृथ्वी जल तेज भे किंतु नित्य आकाश्य आकाश कैसे हमारे मत में नित्य ऐसे नित्य आकाश को भी आपने असत्तम असत्य कह दिया कैसे आप स्वीकार कर रहे होते ऐसे पूर्व पक्षी आशंका करता है उनके मत में क्या है प्राग अभाव का जो अप्रतियोगी हो गए और प्रध्वंसभाव का जो अप्रतियोगी है वो नित्य उनके मत में ठीक है ना में है आकाश का प्रभाव कहीं मिलेगा अनुसार कहीं नहीं मिलेगा आकाश का प्राग भाव इसे प्राग्भाव का अप्रतियोगी हो गया आकाश इसलिए को आकाश कोई ध्वंस नहीं कर सकता है आज तक किसी ने दिखाया नहीं है और कोई कर नहीं सकता असल आकाश का ध्वंस होता नहीं अत ध्वंस का अप्रतियोगी है आकाश व प्रतिक्वरा जो नित्यत्व का लक्षण है वो आकाश ने उनके मत के अनुसार होने से आकाश नित्य है और उसको आपने असत कैसे कह दिया आशंका हुई नूम आदि कम माभूत परमाणु कथंते सत्तम बुद्धि चेत भूमिया भूमिया माभूत भूमिया न हो क्यों परमाणु ना नाश होता है क्योंकि भूमि आदि का परमाणु पर्यत नाश होता है इस दिन भूमि आदि का सत्य नहीं मानते हो तो मुझे स्वीकार लेकिन कथम ते वियतो असत्यम इन आकाश के अंदर आप असत्य किस प्रकार से बोल रहे हो कैसे हो सकता है कथम ये ये तो असत्यम ते बुद्धि कथम आ रही होती अरे तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है टाण रह नहीं है तेरे बुद्धि में कैसी बात घुस गई कि आकाश के असतों में खत्म ते बुद्धि में आरोपी आकाशो भी असत आकाश भी असत्य है ये तुम्हारे बुद्धि में कैसे चढ़ गया जो नित्य उसको तुम अनित्य और असत करके अपने बुद्धि में बिठा लिया यदि चेत तो सिद्धांत ही करता है दृष्टान्त अवस्थम पूरी हर दी दृष्टान्त के आधार पर बता है आप जगत रहित आकाश है मानते हो ना नहीं है, है को पूछा जाए जब जगत नहीं होगा आप कहा जगत नष्ट होता है भूमि आदि का नाश माना अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु का नाश होने का मतलब परमाणु पर्यंत जगत का न रहना और जगत रहित आकाश रहता है आप मानते होना जगत रहित आकाश आपकी बुद्धि में कैसे सवार होगा यह बता मेरे को जगत रहित आकाश को किसने देखा जब प्रतिजल तेज वायु परमाणु पर्यत नष्ट हो जाता है तब आपकी मन बुद्धि अहंकार से शरीर रहेगा शर बना प्रतिजल तेज शरीर असमदाधी नाम पार्थिव शरीर अपना प्रधान माना और पार्थिव शरीर परमाणु पर्यत नष्ट हो गया फिर बुद्धि कहां रही कहा बैठ करके देख ली निर्जगतव्यों को तो निर्जगत व्योग निर्जगत आकाश जगत रहित आकाश जैसे तुम्हारे बुद्धि में बैठ सकता है तो सत निराकाश क्यों तुम्हारी तुम्हारा घुस नहीं सकता अत्यंतम निर्जगत व्यो म यथा ते बुद्धिमाश्रतम तथा कुतो नाश्रय ते अत्यंत निर्जगत आकाश जिस प्रकार तुम्हारे बुद्धि में समझ में बैठ सकता है तो उसी प्रकार से तो तो तो तुम्हारे बुद्धि में निराश्रित निराकाश जो है कैसे सत्य को बैठेगा इसे जगत रहित आकाश तुम्हारे बुद्धि को समझ में आ रही है तो आकाश रहित तो सत तुम्हारे बुद्धि में पूरी है ना जगत के बिना आकाश को तुम समझ पा रहे हो तुम बुद्धि में बैठा ले रहे हो बुद्धि में तुम्हारी ग्रहण हो रही है और तुम्हारी बुद्धि समझ रही है अरे जगत के बिना भी आकाश होता है इसी तो प्रकार से मैं कहता हूं आकाश के बिना भी सत्य होता है ये तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं समझ में आती है। जगत के बिना आकाश हो सकता है तो आकाश के बिना भी तो सत्य हो सकता है ब्रह्मत्मा तो जिस प्रकार से तुम तुम्हारी बुद्धि जगत रहित आकाश ग्रहण कर लेती है उसी प्रकार से हमारी बुद्धि आकाश रहित आत्मा को ग्रहण करती है। बिना कोई साधन है ना जब जगत नहीं रहा शरीर नहीं रहा फिर भी तुम कह रहे हो जगत रहित आकाश में ग्रहण करता होंगे कैसे ग्रहण करते होंगे तुम समाधि में ना कहते हैं हम भी, भी समाधि में आकाश आकाशक तो का अनुभव कर रहा हूं तो क्या आपत्ति दूंगा केवल समाधि एक ऐसा स्थान है जाकर किसी भी साधन के बिना हम तत्व का अनुभव कर सकते जब नहीं आई के भी जगत रहित आकाश का अनुभव कर तो करेगा तो कहां अनुभव करेगा समाधि में करेगा इसका समय भी कहूंगा जगत आकाश रहित भ्रम को भी हम समाज अनुभव कर सकता हूं तो क्या आपत्ति दूंगा निराशन जगत मात्र ही तो का नहीं रहा कुछ भी नहीं रहा और वैसे आसपास को कैसे तुम्हारे बुद्धि ग्रहण कर लेगी कहाँ बैठ के करेगी तुम्हारी बुद्धि अरे बुद्धि तो किसी शरीर में रहकर करेगी ना और शरीर ही रह गया तो बुद्धि कहा रही कहाँ रही, रही बुद्धि और कैसे जगत रहित आकाश ग्रहण कर रही बुद्धि तुम्हारी समझना पड़ता है तुम्हारे ये कहना होगा मेरे निर्विकल समाज बुद्धि है, तो है। बिना भी ग्रहण कर योग्य तत्व को वो ग्रहण कर लेती है न साधन निरपेक्ष होकर के भी तत्वों को वह ग्रहण करती है तो हम भी कहेंगे हमारे समाज में भी साधनपेक्ष आकाश रहित जगत रहित आकाश आपने ग्रहण किया मैं आकाश रहित ब्रह्म को ग्रहण कर लूंगा क्या है क्यों नहीं हो सकता नहीं दृष्टि अनुपन्न आस और कहता भाई हमारे तो शास्त्रकारों नहीं ने नहीं आयो सकता ऐसे देखा है जगत रहित आकाश देखा है उन्होंने कहा कि वहां कोई अनुपति दोष नहीं इन तुम्हारे अनपत् दोष आएगी वेदांत में अगर ऐसा मत को नहीं दृष्टि अनुपन्न दृष्ट विषय में अनुपति दोष तुम नहीं दे सकते हो इस न्याय को आश्रित करके शंगा करना पक्ष कहता है किंचे न प्रत्यक्ष सबसे बड़ी बात है वल तो व्या का उनसे पूछो नहीं कौन से आकाश को कोई प्रत्यक्ष किया कर सकता है क्या उनके वजह आकाश और रूप ही नहीं है और रूप रही कर्मी को प्रतिष्ठानते नहीं तो कैसे कह रहा है हमारे आचार्य लोगों ने जगत रही आकाश को देखा कौन सी इंद्री से देखा जिसका कभी भी कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता यह तुम्हारा सिद्धांत है और तुम कहे आचार्य ने देख लिया सिद्धांत वृद्ध में बोल नहीं रहे सिद्धांत हानि दोष दृष्ट एक जगद रित आकाश में दृष्ट है हमारे पूर्वाचार्य उनके द्वारा अब कैसा दृष्ट है प्रकाश तमसी प्रकाश और तम किसी के भी बिना अनुभव कर लिया है तो मैं सबसे पहले तुमसे पूछूंगा उन्होंने कहा देखा दृष्ट देखा? एक कहा दूसरी बात तुम्हारे मत में आकाश तो प्रत्यक्ष नहीं है भूल गया और कह रहे हो मेरे आचार्यों ने प्रत्यक्ष कर लिया क्रोध नहीं हो रहा है एक तरफ कह रहे हो आकाश प्रत्यक्ष नहीं होता आकाश कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता बिक्र कर हमारे आचार्यों ने प्रत्यक्ष कर लिया स्वयं की सिद्धांत तुम तोड़ रहे हो दो बात दोष दे रहे हैं एक तो किस अधिष्ठान में तुमने उसको देखा आकाश को देखा कहा देखा जगत रह आकाश को कहीं न कहीं तो देखा होगा किसी कमरे में तो देखा होगा तो कहीं देखा होगा कहा देखा दर्शन में वह असिद्धम क्योंकि वास्तव में तुम्हारे मत अनुसार वह आकाश का दर्शन ही असिद्ध परिहर प्रकाश तो मसीदी अपसिद्धांतो तो की और तुम्हारे स्वयं भी सिद्धांत के विरुद्ध आप तो कथन कर रहे हो अपसिद्धांत दोष भी आ रहा है इत्यादी